संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत संजय कहते हैं व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया किन्तु धुष्ठ से कहा वीरवर तुम द्रोणाचार्य का सामना करो क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनमाण कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो प्रेरणाह तो के साथ द्रोण पर धावा करो तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए यशोधर, नकुल, सहदेव, के पुत्र, कलग, विराट राजकुमार और अर्जुन ये सबके सब, सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें इसी प्रकार हमारे रथी हाथी सवार घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में रथ, मिन, रथ मिन मार गिराने का प्रयत्न करे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 कुछ लोग हाथियों पर कुछ रथों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही झटकियां लेने लगे घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे तो भी सूर्य अपने शत्रु पक्ष के वीरों का श्रंहार कर रहे थे कुछ तो नींद में इतने बेसुद हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था सैनिकों की यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले योद्धाओं समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ फिर तो होने पर, जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छोड़ेंगे धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेना युद्ध बनकर विश्राम देने लगी अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता और ऋषियों ने भी सराहना की विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को बड़ी सुख हुआ बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा दया करना जानते हो तुमने हमें तो आराम दिया है इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो वीरवर तुम्हारे सभी मनोर मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते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 पूर्व दिशा में ताराओ को तेज को करते ही भगवान चंद्रदेव का का उदय हुआ भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया अंधकार का नाम निशान भी न रहा चंद्र के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी फिर उत्तम लोगों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहार की संग, संग्राम आरंभ हो गया उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया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 ब्रह्मास्त्र जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे वे सब सब के यदि किसी एक के पास है, तो वे आप ही हैं। संसार अपने दिव्य अस्त्रों से देवता असुर और गंधर्वों सहित तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझ कर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं दुर्योधन कीचार्य होकर बोले दुर्योधन मैं हो गया, तो भी संग्राम में शक्ति भर की चेष्टा करता हूँ जान पड़ता है तुम्हें दिलाने के लिए। अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ इसलिए मैं उन्ही अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालू इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है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 के होने पर देवता गंधर्व और राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खांडो वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया तो याद है कि नहीं घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व में बांध कर लिए जाते थे उस समय अर्जुन ने ही छुटकारा दिलाया था देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को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 आज मैं दुशासन कर्ण और मामा स्वप्नि सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटकर दो जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे यह सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले अच्छा जाओ परमात्मा ही कुशल करे भला कौन ऐसा छत्री है जो गांधीधारी अर्जुन का नाश कर सके तो दुर्योधन मनुष्य की तो बात ही क्या है इंद्र वरुण यम कुबेर तथा असुर नाग और राक्षस भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशल पूर्वक घर लौट है तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है इसीलिए सब पर संदेह रहता है तथा तो जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे हैं उनके प्रति भी तुम अंठ संते बग दिया करते हो तुम भी तो खानदानी छत्री हो जाओ ना अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो ये सब निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो तुम्हें इस विरोध के मूल कारण हो इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जय तुम्हारा यह मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है यह धूर्त जुआरी जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है तुम्हें पांडुओं से विजय दिलाएगा तुम भी को सुना सुना कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे पिताजी मैं कर्ण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे तुम्हारा मैंने सभा में कई बार सुना है। आज उन्हें कर प्रतिज्ञा पूरी करो कही सत्य करके दिखाओ वह देखो तुम्हारा शत्रु अर्जुन होकर सामने ही खड़ा है क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके युद्ध करो अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है जाओ निडर होकर लड़ो यह कहकर आचार्य दो शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ